धरती पर अगर कोई है उदार आशय तो ज्ञानी होता है दूसरे कदम में दूसरा तो करेगा चलो इसका अच्छा कर्म करे अपना यश होगा भगवान राजी होगा मेरे को स्वर्ग मिलेगा ज्ञानी को स्वर्ग की ऐसी भगवान से क्या लेना है अब भगवान काम भाग्य है कि भगवान मिलेगा ऐसे ही करता बिना न भगवान की इच्छा स्वर्ग की इच्छा यश की वो उदार आश्रय होता है ब्रह्मज्ञानी उदार होता है ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता ब्रह्मज्ञानी की बराबरी का उदार कोई हो ही नहीं सकता कोई लाख रुपया रोज लुटाए है दस लाख रोज लुटाए है सब कुछ लुटा के भिक्षा मांग के खाता हो फिर भी इतना उदार नहीं जितना ज्ञानी उदार होता है उदारों में देख तो साक्षात्कारी पुरुष मित्र में देखत तो ज्ञानियों में देखो तो वो राजाओं में देखो तो ब्रह्मज्ञानी का राज्य हो तो क्या कहना राम जी ब्रह्म थे कैसा राज था जनक राज विद्वानों में देखो तो वशिष्ठ जी महाराज का भी चल रहा है ज्ञानी जो भी करेगा क्योंकि पूरा है ना पूरे को पाए तो जो करेगा वो पूरा तो ना टन इसलिए हम कहते हैं कि पहले ब्रह्म ज्ञान पालो फिर धंधा करो जो करना है शादी वाले शादी करो बेटे वाले बेटे करो युद्ध करना है बॉर्डर पे तो युद्ध करो लेकिन एक बार अपने को भगवान के साक्षात्कार के जो जन्म मिला है वो काम कर लो आपको साक्षात्कार करने के लिए जन्म मिला है असली काम करने के लिए आए वो असली काम कर लो फिर ये नकली काम भले तुम जितना चाहिए उसे दस मुना करोगे अभी हमारी मौज आ जाए न तो हम शक्कर का बिजनेस कर सकते पहले जो कर था ना उससे हजार गुना कर सकते भी। आ जाए मौज तो हा पहले जितनी मेहनत पड़ती थी उस में ऐसा मेहनत नहीं और हम शक्कर का बिजनेस कर सकते यहां बैठे बैठे क्या ख्याल है हम नहीं है जरूरत गुड़ का कर, कर सकते साक्षात करके पहले तो शक्कर के बिजनेस में दम निकल जाता था अभी तो दम निकाल दे बिजनेस का ही <laughs> शक्कर मार्केट में अगर हम आ जाए अगर मैदान में हम डट जाए तो मुश्किल है पीछे हट जाए <laughs> शक्कर नहीं बोलना शक्कर का मेरा <laughs> वह उदार आशय शोभ से रहित होकर वो आशय उदार होता और शोभ से रहित होता है राम जी वह शुद्ध होते हुए भी बाहर से कोई गड़बड़ तो शुद्ध भी हो जाएगा लेकिन जैसे रंगमंच पे लोग हनुमान जी और राम बन के तीर मारेगा लेकिन रंगमंच पर जो तीर मार रहे हैं या रावण की राय क्रोध कर रहे हैं अंदर में उतना क्रोध थोड़े होता है ऐसे ज्ञानी का व्यवहार ऐसे गुजराती क्षेत्र हाथों चो करो चलो धंधो रोजगार ओछ होता है धंधा रोजगार कम हो गया तो गलबा वाघरी और उसका भाई सेंधा अमथा ये सब बोले चलो आपने कारी देवी ना सोगन राम लीला नंधो चालू करी अपन रामलीला का धंधा करते तो थोड़ा रामलीला देखने सीखने चले गए वृंदावन इधर उधर अयोध्या जी फिर गल बाग्री तो बन गया राम और उसका सेंधा बन गया लक्ष्मण कोई बन गया जाम कोई बन गया हनुमान कोई बन गया कुछ आपस में जितनी भी टिकटे बिकेगी वो जमाना चार आना आठ आने का पच्चीस पैसे को चारा बोलते थे पचास पैसे को आठ आना बोलते थे सौ पैसे को रुपया बोलते थे चार रूपया वाला आग बठ आना वाला चारा वाला दूर बेसे तो जेटली टिकट वेचाय पी अपने खर्चो काढ़ी भाग पाधो तो एक दिन लोग सीटी पे सीटी मारे ओ, अभी रामलीला शुरू नहीं हुई टिकट मैं लखा नौ गुणा साढ़ा सात गुण आठ था रामायण चालू करो रामलीला चालू करो कहीं तो पैसा वापस दो इतनी देर में टंगे हुए धनुष्यंग हु मुकुट पर राम किया गल बागि आ गया भाइयों, बहनों बधाई टिकट ना पैसा खबर रुपया रुपया वाला आगर बैठा राम झूठू नहीं बोलू पड़ा पा न वाला न वाला बधाई पैसा आलिया पैसा वसूल कर आज मैंने मोडू थो बेटो लक्ष्मणियों हो। मरा होमो पड़ो एट मैं बराबर मरिया मैंने लाफा मरिया झगड़ो थोड़ा मैंने मरीज एट जरा आगवान थोड़ा मोडू थे राय से लक्ष्मण मरिय <laughs> हम तुम रामलीला तो बताईस चलो आ डाबो मेलो एट लख्म बोले हम जी जाने जमणो मेरू तेरे भगवान श्री राम पोते बोले रावण चालू करते दाबा हाँ गिर पड़े जमना किया। भाई लक्षमा, भाई लक्ष्मण लक्ष्मण भाई। अयोध्या शू जी ने रू कर खबर आपने हाँ शू कही भाई जागो लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण भैया लक्ष्मण भैया में हनुमान का रोल था हनुमान जी खड़े भाई हनुमान ते जाओ वैद्यों कहे संजीवनी बूटी मीना लक्ष्मण मूर्छा दूर नहीं थे विलंब न करो पवनसुत हनुमान पवन न वेगे ते जाओ संजीवनी ले आओ, भाई लक्ष्मण ने करिए। हम जी जो भाई भूल ना करता। जाओ हनुमान देर ना करो हनुमान के कह कालना पैसा दबाई बी गो अनुमान ने हनुमान संजीवनी आउसे कालना पैसा अलग अलग एम ना था भाई। ना भाई हाल थोड़े बेजू रामलीला फैलती थे तमने थोड़ो लोई हो हाँ जी तुम देर बहुत करता है पढ़ो ना जल्दी हे राम जी वह उदार आशय क्षोभ से रहित वो उदार आशय शोक रहित लोगों का उपकार करता है और वाणी से सबको प्रसन्न रखता है।, है देख ले वो उदार आशय ज्ञानी होता है और शोक से रहित उदार आश्रय क्षोभ से रहित शोभ से रहित लोगों का उपकार करता है लोगों का उपकार करता है और वाणी से सबको प्रसन्न वाणी से सबको प्रसन्न करता है कभी लक्ष्मण भाई को ला तो कभी द्वेष वाले को राग वाले को शिवजी वाले को लाकर भी वाणी से सबको प्रसन्न रखता है उदार आश्रय है शोभ रहित है मुक्तता सौम्यता सरलता और भगवत सत्ता के साथ एकाकार करने के लिए क्या क्या खेल खेलता है वो ज्ञानी न दिल में द्वेश धारे थो न कह सारी आ उन जी न कहे दुनिया जी हालत जो करे पर याद थो ज्ञानी बहारी बाग रहे शाद तो ज्ञानी अकुल इल्म आने सब करेन व्यर्थ वाद तो ज्ञानी बहारी बाग जे रहे दिल में दिल शादो ज्ञानी न दिल में द्वेष धारे थो न कह सारी जी, न कहे दुनिया जी हालत जो करे फरियादो ज्ञानी तो छो क्यों फरियाद नहीं करता क्यों किसी से द्वेष नहीं करता राग नहीं करता तो क्या सुनमुन मुन पड़ा है नहीं बहरी बागे जैसे बाग बाहर अपने आप में ही लहराता है ऐसे ज्ञानी अपने आत्मज्ञान में मस्त लहराता है फरियाद क्यों करे और द्वेष क्यों करे वासना क्यों करे और राग क्यों करे शोक क्यों करे लोभ क्यों करे भय क्यों करे क्योंकि उसका सुख स्वरूप अपना आपा ओम का अधिष्ठान स्वरूप को उसने गुरु कृपा से ठीक से जान लिया देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारो में खुद पे मस्ताना हो गया एक पंडित जी कथा करते थे एकाएक पंडित जी को कोई कुछ हो गया तो पंडित जी को जाना पड़ा तो किसी संत को बोला महाराज ये हमारे पुरुषोत्तम मास की कथा में दो दिन का मेरे को जरूरी जाना है आप दो दिन मेरे मंच पर सत्संग के लिए विराजमान होइए संत मस्त थे ब्रह्मज्ञानी संत थे बोले चलो पंडित जी ये धंधा तो हम आपका पूरा कर लेंगे दक्षिणा आई हो तुम्हारी श्रोताओं को हम सत्संग सुना देते आप ब्रह्मज्ञानी संत सत्संग पोथी चालू कर दियो पोथी तो ली पंडित जैसा पढ़े लेकिन वो संत तो संत है तो बीच बीच में तो अपना खुले तो लोगों की आदत थी जी महाराज भगवान श्री राम चंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम आप मानी औरों को मान देने वाले रामचंद्र भगवान की जय वो संत ने भी उसी लेखवे में कथा चालू भगवान श्री रामचंद्र जी अना बखान कौन कर सके कौन कर सकता है राम जी के बखान की पूरी व्याख्या जी महाराज रामचंद्र जी दया के भंडार हैं जी महाराज आप अवानी दूसरों को मान देने में कुशल हैं जी महाराज भैया लखन लखनऊ की छाया किनाई सेवा करते थे बोले जी महाराज भरत भैया भी राम जी की आज्ञा शिरोधार्य करके चौदह चौदह वर्ष राम जी के विरह भक्ति में पावन हुए बोले जी महाराज लोगों तो ने देखा ये जी महाराज जी महाराज करते हैं देखे ये समझते हैं कि समझ नहीं समझते श्रोता ध्यान से सुनना बोले जी महाराज प्रमा हतम सुतम व्यघ्रजित प्रमाद से श्रवण का फल नहीं होता व्यघ्रजित से जप का फल नहीं होता जी महाराज हतम ज्ञानम ज्ञान होता है तो क्षीण हो जाता है बोले जी महाराज गर्मियों के दिन थे गर्मिया सबको लगती है जीव जंतु को भी गर्मी की असर होती है बोले जी महाराजी गर्मी, गर्मी में मक्खियों को भी गर्मी लगी बोले जी महाराज मक्खियों में जो रानी मक्खी थी उसने फैसला सुना दिया कि चलो रे चलो सखिया वहां जाए जहा गर्मी ना हुए जी महाराज मक्खिया और हिमालय की ओर है ठंडी ठंडी हवाए ठंडा ठंडा पानी ठंडा ठंडा बर्फ रहने को खाने को पीने को आप गर्मी का नाम हो निशान नहीं बोले जी महाराज रानी मक्खी ने कहा सुनो मेरी सखी सब कुछ ठंडा ठंडा है लेकिन खाने का मालिया नहीं है बोले जी मारो सब मक्खिया उड़ो और हापुर से एक एक ढेला गुड़ का उठा कर ले आओ और अपनी अपनी गुफा में घुस जाओ मक्खिया रानी मक्खी की बात मान कर उड़ी और एक एक ढेला बड़ा बड़ा गुड़का उठाकर और कोई बहादुर मक्खिया तो तक की यात्रा करके कुलापुरी रवा किलो का उठा-उठाकर पहुंच गई हिमालय में बोले जी महाराज मारा। महाराज ने पोथी उठाई बगल में धर दी और चलने दिए बोले महाराज इतनी बढ़िया कथा सुनाते हो क्यों बंद करते हो बोले तुम्हारे आगे सिर खपाने से कोई फायदा नहीं होता जी महाराज जी महाराज जी महाराज मक्खिया और इतना उठा के चली जाएंगी और गुफा में घुस जाएंगी और कोई बोला पुल जी महाराज जी महाराज ये मस्का पालिस पंडित जी के घराहक को तुम मेरे घराक बनो इसलिए मैंने ये मक्खियों का गप लगाया था बोले जी महाराज ओम नमो भगवते आप ठहरो तू भाई देर करता है जल्दी पूरा कर पढ़ो पढ़ो महाराज हे हे रामजी ज्ञानवान भोक्ता में भोक्ता मूर्खों में मूर्खवत बालकों में बालकवत वृद्धों में वृद्धवत और धैर्यवानों में धैर्यवान बान ब्रह्म बालक के साथ बालक जैसा विनोदियों के साथ विनोद धीर गंभीरों के साथ धीर गंभीर विद्वानों के साथ विद्वान और रानियों के बीच बड़ा जाएगा, रसोईओं के साथ बड़ा आवाज है मूर्खों के साथ ऐसे ही लगेगा राजनेताओं के साथ राजनीति का आइडिया ऐसी देगा की वो भी खुश छक्का लग जाऊंगा फिर भी अंदर से समझेगा की सब स्वप्न है जिससे होता है वो चिदगन ओम स्वरूप सरल है, है साक्षात्कार करना कठिन नहीं है एक सौ रोज करते नीच कर्म नहीं करते और ईश्वर कोई चाहते उनके लिए तो हंसते खेलते प्रभु प्राप्ति हो जाती है बोले जी महाराज तुम लोग इरादा पक्का करोगे तो हम आपको मदद करेंगे बोले जी महाराज इरादा पक्का करके कभी जपना कभी नहीं जपना और बोलना भगवान अपना बोले जी महाराज तो ऐसे को काम नहीं होता <laughs> तो है तू देर करता है हे वह पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है आ, वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर हो जाता है मालिक हे राम जी वो सबको आनंदवान करता है वो ज्ञानी सबको आनंदवान करता है ज्ञानवान करता है जपवान करता है बोधवान करता है तेजवान करता है भगवतवान करता है ज्ञानी का संग मरुभूमि का ठीकरे में भिक्षा लेके खाना पड़े तो खाना लेकिन संत का संग कत्याग नहीं करना चाहिए जब तक साक्षात करनी जाऊंगी महान लोन नारायण नारायण राम जी उसका चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है और वो सबको पवित्र करने वाला हो जाता है उसका चित्त ओम के अर्थ स्वरूप को समझ के पूर्ण हो जाता और सबको पवित्र करने वाला हो जाता यानी कि नजर पवित्र वाणी पवित्र व्यवहार पवित्र आशय पवित्र चित्त पवित्र बुद्धि पवित्र आप शक्कर के जो खिलौने बना वो सभी मीठे मीठे होंगे। शक्कर का हाथी और उस पर बैठा हुआ राजा मुंडी मरोड़ के मुंह में डालो तो स्वाद आएगा खांड का शक्कर का हाथी और उसकी सूंड को चक मार लो तो स्वाद आएगा खांड शक्कर के हाथी की पूंछ तोड़ के जरा चक लो तो स्वाद आएगा खाण का और शक्कर के हाथी के पैर को जरा चक मारो तो मुंह में आएगी चक्री मधुर मधुर रूपम मधुरम बंसी मधुरम निपुरम मधुरम मुकुटम मधुरम नृत्यम मधुरम गानम मधुरम मधुरादे पते मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम वाद्यम मधुरम गाज्यम मधुरम गोपम मधुरम लीला मधुरम मधुरादे पते मधुरम मधुरम सब मधुर मधुर होता था जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है